श्रुति विप्रतिपन्ना ते जदास्थाते निश्चला समाधा चला बुद्धिस्तरासी गीता समाधि में सभा भंग हुई भक्त सब इधर उधर घूमने लगे मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे समय पाँच के लगभग होगा कुछ देर बाद वे श्री राम कृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं दो चार भक्त भी खड़े हैं मास्टर आकर गाना सुनने लगे गाना सुनते हुए वे मुग्ध हो गए श्री राम कृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी कहीं नहीं सुना था अकस्मात श्री रामकृष्ण की ओर देख वे स्तब्ध हो गए श्री रामकृष्ण की देह निस्पंद हो गई थी और नेत्र निर्मित निर्मित निर्निमेश्वास चल रहा था या नहीं बताना कठिन है पूछने पर एक भक्त ने कहा यह समाधि है मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था न सुना था वे विस्मित होकर सोचने लगे भगवत चिंतन करते हुए मनुष्यों का बाह्य ज्ञान क्या यहाँ तक चला जाता है न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्यों की यह अवस्था होती है नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव यह है ये मन तू चिदानंद चिदघन हरि का चिंतन करो उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों का मन हर लेती है वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला है उसकी छटा क्या है मानो बिजली चमकती है उसे देख आनंद से जी भर जाता है गीत के इस चरण को गाते समय श्री राम कृष्ण चौंकने लगे देह मान हुई आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे बीच बीच में मानो कुछ देखकर कर मुस्कराते हैं चंद्रमाओं को लजाने वाले उस अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन करते होंगे क्या यही ईश्वर दर्शन है कितनी साधना कितनी तपस्या कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है फिर गाना होने लगा भावार्थ हृदय रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर शांत मन और प्रेम भरे नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर दृश्य को देख ले फिर वही जगत को मोहने वाली मुस्कराहट, शरीर वैसा ही निश्चल हो गया आंखें बंद हो गई मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं और देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं अब गीत समाप्त हुआ नरेंद्र ने गाया रस में, प्रेमानंद रस में परम भक्ति से चिरदिन के लिए मग्न हो जा समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आता रहा